श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी 25 जून अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या होगा एक ब्राह्मण ने लेक्चर देते हुए कहा था मैं पहले खूब शराब पीता था ऐसा करता था वैसा करता था यह बात सुनकर लोग आपस में बतलाने लगे साला कहता क्या है शराब पीता था इस तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला इसीलिए अच्छा आदमी बिना हुए देखचर से कोई उपकार नहीं होता बड़े साल निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था महाराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कसूं। मैंने कहा अजी, एक कहानी सुनो उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है जितने आदमी थे सब उसके किनारे पर दिशा फरागत को जाते थे सुबह को जो लोग तालाब पर जाते वे गाली गलौज की बौछारों से उनके भूत उतार देते थे परंतु गालियों से कुछ फल न होता था उसके दूसरे ही दिन सुबह फिर वही घटना होती लोग फिर दिशा फरागत को जाते कुछ दिनों बाद कंपनी से एक चपरासी आया वह तालाब के पास नोटिस चिपका गया बस वहाँ टट्टी जाना बिल्कुल बंद हो गया इसीलिए कहता हूँ अरे गैरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे ईश्वर का आदेश न रहा तो लोक शिक्षा नहीं होती जो लोक शिक्षा देगा उसमें बड़ी शक्ति चाहिए कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी हैं उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा ये लोग श्री राम कृष्ण के चारों ओर जो सब भक्त बैठे हुए थे तो अभी पट्टे हैं चैतन्य देव अवतार थे वे जो कुछ कर गए कहो भला उसका अब कितना बचा हुआ है और जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा इसीलिए कहता हूँ ईश्वर के पाद पद्मों में मग्न हो जाओ यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं अय मेरे मन तू रूप के सागर में डूब जा जब तू तलातल और पाताल खोजेगा तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं यह अमृत का समुद्र है मैंने नरेंद्र से कहा था ईश्वर रस के समुद्र है तू इस समुद्र में डूबकी लगाएगा या नहीं बोल अच्छा सोच एक खप्पर में रस है और तू मक्खी बन गया है तो तू कहा बैठकर रस पिएगा बोल नरेंद्र ने कहा मैं खप्पर के किनारे बैठकर मुंह बढ़ाकर पीऊँगा क्योंकि अधिक बढ़ने से डूब जाऊंगा। तब मैंने कहा भैया यह सच्चिदानंद सागर है इसमें मृत्यु का भय नहीं है यह सागर अमृत का सागर है जिन्हें ज्ञान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ाचढ़ी अच्छी नहीं परंतु ईश्वर प्रेम की क्या कहीं बढ़ा चढ़ी होती है इसीलिए तुमसे कहता हूँ सच्चिदानंद सागर में मग्न हो जाओ ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर क्या चिंता है तब आदेश भी होगा और लोक शिक्षा भी होगी